अथर्ववेदीय अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के अष्टम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल प्रारंभ हुई भिद्य हृदय ग्रंथि इस वाक्य का अर्थ करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ है बुद्धिस्थ काम जो अविद्या जनित वासना प्रचय रूप है और हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ यह बुद्धि आश्रय अविद्या प्रचय रूप काम होगा इसका संवादक वचन बताया यदा सर्वे प्रमुच्य कामा ये अशिश्रिता इत्यादि वाक्य <coughs> इस वाक्य में कामनाओं को ज्ञान निवर्त्य बताया है और बताया है और इस मंत्र में हृदय ग्रंथी शब्द हैं इसलिए हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ काम किया गया और भिद्यती का अर्थ है नष्ट होता है ज्ञान का फल है हृदयस्थ कामना की निवृत्ति नाश हाँ, तो ये जो ब्रह्मज्ञान से बुद्धिस्थ काम की निवृत्ति ये भिद्यते हृदय ग्रंथि के द्वारा बताई जा रही है तो हृदय ग्रंथि का भेदन याने काम का नाश ब्रह्म ज्ञान से जो बताया जा रहा है उसका क्या स्वरूप निकलेगा इस पर हो रही है चर्चा पूर्व पक्षी एक तो बताना चाहते हैं जो तार्किक हैं कि काम आत्माश्रित होगा हृदय ग्रंथी शब्द का जो अर्थ बताया काम इच्छा उसे आत्माश्रित मान लो बुद्धियाश्रित मत मान लो क्योंकि बुद्धियाश्रित मानने पर तार्किकों को उनका जो मत है वह उच्छिन्न होता हुआ दिख रहा है उसका उच्छेद हो रहा है क्योंकि उनकी मान्यता है कि इच्छा आत्मा का विशेष गुण है आत्माश्रित है और बुद्धि तो मन है मन तो आत्मा रूपी द्रव्य से एक अलग द्रव्य है द्रव्यांतर है उसे उस आत्मा से भिन्न मन रूपी द्रव्याश्रित इच्छा को मानेंगे तो तार्किक सिद्धांत की हानि होगी और सब अपने अपने सिद्धांत को बचाए रखना चाहते हैं लेकिन वही सिद्धांत बचता है जिसका समर्थक वेद होता है वेद प्रतिपादित तो सिद्धांत ही अंतिम में टिकता है और बाकी सिद्धांत अप्रामाणिक सिद्ध होते हैं तो यदि भिद्यते हृदय ग्रंथी इस वेदस्थ हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ मनस्थ काम करेंगे इच्छा करेंगे तो यह वेद इच्छा को मन का धर्म बताने वाला होगा तो इच्छा आत्मा का धर्म है ये जो तार्किक सिद्धांत है अवैधिक सिद्ध होगा वेद इस सिद्धांत का समर्थक नहीं मिलेगा उनको तो वेद जिस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता वह सिद्धांत पुरुष बुद्धि कल्पित होने से वैदिकों के लिए अनुपादे माना जाता है अग्राह्य माना जाता है वेद समर्थित सिद्धांत ही वैदिकों के लिए उपादेय हैं तो आत्माश्रित काम है यह तार्किक सिद्धांत वेद को प्रमाण मानने वाले ग्रहण नहीं करेंगे यदि आत्माश्रित काम नहीं होगा तो इसलिए एक तो हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ बुद्ध्याश्रय काम इसमें काम का बुद्धियाश्रय जो विशेषण दिया यह तार्किकों को भा नहीं रहा है और इसी को लेकर के ये कह रहे हैं कि बुद्धियाश्रित काम की निवृत्ति आप जो कह रहे हो ज्ञान का फल तो वो बुद्धियाश्रित काम के भेदन का क्या स्वरूप है ये प्रथम विकल्प किया कि बुद्धि के यानि आश्रय के रहते हुए केवल आश्रित तो जो हृदय ग्रंथि शब्दित काम है उसका नाश यह हृदय ग्रंथि भेदन है या बुद्धि के नाश के साथ हु? बुद्ध्याश्रित हृदय का नाश यह हृदय ग्रंथि भेदन वाक्यार्थ है इन दो में से क्या है ये दो विकल्प किए इनमें से यदि प्रथम विकल्प सिद्धांती सिद्धांति पुष्ते तार्किकों के विकल्प हैं तो यदि सिद्धांती प्रथम विकल्प को स्वीकार करते हैं कि बुद्धि के रहते हुए केवल बुद्धिस्थ हृदय ग्रंथि शब्दित तो काम का नाश यह हृदय ग्रंथि भेदन ज्ञान का फल है कामना की मात्र निवृत्ति बुद्धि की विद्यमानता स्थिति तो कहते हैं फिर यह ज्ञान का फल काम की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगा केवल तात्कालिक निवृत्ति हो जाएगी बुद्धि रूपी कारण तो बना रहेगा तो उसमें कारण के रहते हुए कभी भी कार्य आ सकता है तो जैसे शाखाएं मात्र काट दी पेड़ की और जड़ को बनाए रखा तो जड़ में कभी भी अंकुर आकर के फिर प्रवाल आकर के शाखाएं बन सकती हैं ऐसे मूल बना रहेगा बुद्धि रूपी और काम मात्र निवृत्त होगा तो जन्म मरण के हेतु की अत्यंतिक निवृत्ति हुई ये नहीं कहा जाएगा ये तार्किक कह रहे हैं बुद्धि के रहते हुए काम की निवृत्ति ज्ञान का फल मानेंगे तो ये प्रथम विकल्प का निराकरण कर दिया किसने तार्किक नहीं तो द्वितीय विकल्प लेंगे बुद्धि की निवृत्ति के साथ काम की निवृत्ति यह ज्ञान का फल है तो आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी अपनरावृत्ति रूप मोक्ष सिद्ध होगा तो कहते हैं ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक आचार्य उपदिष्ट तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि यह जो ज्ञान इस ज्ञान का अज्ञान के साथ विरोध है बुद्धि के साथ विरोध नहीं है बुद्धि तो इस ज्ञान की सहायक हैं साधन हैं उत्पादिका हैं ये आपका वेद ही बता रहा है दृश्यते तो ग्र बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी मन सव इत्यादि वाक्य बुद्धि को ज्ञान का साधक बता रहा है विरोधी नहीं तो निवर्त्य निवर्तक भाव तो विरोधियों में होता है प्रकाश का अंधकार के साथ विरोध होने से प्रकाश अंधकार का निवर्तक होता है अंधकार प्रकाश निवर्त्य है तो ज्ञान का जिसके साथ विरोध होगा उसका निवर्तक बनेगा ज्ञान और जो ज्ञान का साधक हैं उसका निवर्तक नहीं बन पाएगा तो बुद्धि तो हृदय ग्रंथि शब्दित काम का आश्रयभूता काम की साधिका है बाधिका नहीं है तो उसका उसके साथ काम का विरो ज्ञान का विरोध न होने से बुद्धि की निवृत्ति नहीं हो पाएगी अज्ञान की मात्र निवृत्ति होगी बुद्धि तो बनी रहेगी इसलिए बुद्धि के ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र से बुद्धि का नाश होगा ये आप नहीं कह सकते क्योंकि उनके यहाँ बुद्धि यानी मन वो नित्य द्रव्य है आकाश काल दिशा आत्मा मन ये चारों द्रव्य उनके नित्य हैं नित्य कहते हैं ध्वंस अप्रतियोगी को जिसका नाश नहीं होता उसे नित्य कहते हैं तो जिस मन के आश्रित काम को बता रहे हैं वह नित्य होने से ज्ञान का उसके साथ कोई विरोध ना होने से ज्ञान उसका निवर्तक नहीं बनेगा तो भी ज्ञान ज्ञान से अत्यंतिक उच्छेद काम का नहीं होगा हाँ। हाँ। हाँ, तो बीज का अर्थ है अंकुरित तो होने की योग्यता से संपन्न दी। वो जो चना चनादी वो सामर्थ्य नहीं रही तो फिर वो विशेषण के न रहने से विशिष्ट का अभाव माना जाता है हाँ? हाँ, वो रहेगा लेकिन अंकुर रूप जो कार्य है उसका अंकुर रूप कार्य के प्रति कारण रूप जो बीज हैं वह अंकुर अनुकूल शक्ति विशिष्ट है उसमें से अंकुर अंकुरानुकूल शक्ति भुनने से समाप्त हो गई तो विशेषण समाप्त हुआ तो विशिष्ट नहीं रहा ये ये लोग कहते हैं तो इसलिए विशिष्ट तो है कारण केवल चना कारण नहीं है चना कारण होता तो भुने हुए चने से भी अंकुर निकलता अंकुर अनुकूल शक्ति विशिष्ट चना वह अंकुर का कारण है वह केवल विशिष्य चना भुना हुआ रहने से विशेषण के न रहने से विशेष्य रहें विशेषण न रहें तब भी विशिष्ट का अभाव माना जाता वह विशिष्ट का अभाव होगा विशेषणाभाव प्रयुक्त तो विशिष्टाभाव तीन प्रकार से अभाव होता है न तो विशेष्य मात्र रहा विशेषण नहीं रहा तो विशिष्ट जो कारण है वो नहीं है ऐसा तार्किक का आप जो दृष्टांत देंगे उस उसमें कहेंगे कि वो कारण नहीं है जो दिख रहा है विशेष स्वरूप उसको मात्र हम कारण नहीं मानते ये तार्किक कहेंगे तो इसलिए कहा कि न द्वितीय ज्ञानस्य से अज्ञाने नै साक्षात विरोध प्रसिद्ध अब किंच इत्यादि से एक द्वितीय विकल्प किया जा रहा है और भी बुद्धि के विषय में ही क्योंकि उनको मिर्ची लग गई तार्किकों को काम को बुद्धिया्रित मानने से उनके सिद्धांत की हानि हो रही है ना आत्मा आश्रित मानते तो खुश हो जाता है इसलिए ये न, न प्रकार न काम का जो बुद्धि बुद्धियाश्रय विशेषण है इसे उन्हें अनुचित सिद्ध करना है इसी पर वे प्रहार कर रहे हैं जिससे विशेषण सिद्ध न हो इच्छा में आत्माश्रित तत्व तो सिद्ध न हो ये उनका मुख्य उद्देश्य है इसलिए पहले शुरू में दो विकल्प करके इनमें से एक भी विकल्प उचित सिद्ध नहीं है ये बताया अब प्रकारांतर से और भी विकल्प कर रहे हैं जिस बुद्धि के आश्रित आप हृदय ग्रंथी शब्दित काम को मानना चाहते हो वह बुद्धि अनादि है कि सादी है ये दो विकल्प कर रहे बुद्धि के विषय में उनके यहाँ तो अनादि है नित्य होने से नित्य वह वस्तु है जो उत्पन्न भी नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती यानी प्राग अभाव का भी प्रतियोगी नहीं बनती ध्वंसाभाव का भी प्रतियोगी नहीं बनती जो वस्तु उसे माना जाता है नित्य उनके यहाँ तो ये कहा जा रहा है पूछा जा रहा है तार्किकों के द्वारा कि किंच बुद्धि रपि अनादी ही शादीवा आप काम के आश्रय के रूप में जिस बुद्धि को स्वीकार कर रहे हो वह बुद्धि रूप द्रव्य आत्मा से भिन्न बुद्धि रूप द्रव्य है मन वह अनादी हैं कि सादी है कि, कि बुद्धि रपि अनादि सादिर ये दो विकल्प हुए यदि वेदांती कहते हैं कि अनादि है तो उस पक्ष में अनुपत्ति बता रहे हैं तो नाद्य ये बता रहे हैं कि काम का आत्यंतिक उच्छेद ज्ञान से सिद्ध नहीं होगा इस पक्ष में अनादि मानने पर नाद्य तो ये तस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रिया इति श्रुति विरोधात् आपके अनुसार तो यही मुंडक श्रुति बता रही है कि ये तस्मात् पुरुषात् जो दिव्य अक्षर पुरुष है इससे प्राण उत्पन्न होता है और सभी इंद्रिय सहित मन उत्पन्न होता है ये जायते प्राण मन सर्वेन्द्रिया च तो इसमें मन यही तो बुद्धि है और इसे तो श्रुति बता रही है कि अक्षर से उत्पन्न होती है ब्रह्म से उत्पन्न होती है तो इसलिए शादी हो गई अनादि नहीं कह सकते अनादि कहने पर आपके अनुसार श्रुति विरोध होगा जो श्रुति मन को सादी बता रही है उसका विरोध मान होगा ना मन को अनादि मानेंगे तो इसलिए इस श्रुति के प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए मानना पड़ेगा कि बुद्धि अनादि नहीं है तो द्वितीय विकल्प मानना पड़ेगा फिर श्रुति के आधार पर श्रुति शादी कह रही है तो शादी मान लो शादी यानी जिसकी उत्पत्ति होती है जिसका कारण है उसे कहा जाता है सादी तो बुद्धि सादी है ये द्वितीय विकल्प लेंगे वो अंत्य है तो कहते हैं न अंत्य है। क्यों तो प्रलय ब्रह्मज्ञान विनव बुद्धिर्नाश संभवा तद अनर्थक्य प्रसंगात तो प्रलये <coughs> तो प्रलय यानी महाप्रलय दशा में जब प्राकृत प्रलय होता है उस समय कार्य मात्र का मूल कारण में विलय होता है उसे प्राकृत प्रलय या महाप्रलय कहते हैं तो उस समय तो बुद्धि भी शादी होने से कार्य रूपा हो गई और जो भी कार्य हैं वह महाप्रलय में कारण में विलीन हो जाता है उसका नाश हो जाता है तो महाप्रलय में तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ही बुद्धि का प्रलय हो जाएगा नाश हो जाएगा तो बिना ब्रह्म ज्ञान के ही बुद्धि का नाश हुआ तो बुद्धिस्थ कामनाओं का भी नाश हो जाएगा तो बिना ब्रह्म ज्ञान के ही बुद्धि रूपी कारण के साथ हृदय ग्रंथि शब्दित जो काम है वह निवृत्त हो गया अत्यंतिक निवृत्ति हो गई तो ये ब्रह्म ज्ञान का फल हृदय ग्रंथि का भेदन यानी अत्यंतिक निवृत्ति जो बता रहे हो वो तो बिना ज्ञान के भी प्रलय में हो रहा है का अर्थ है ज्ञान रूपी कारण नहीं है और बुद्धि सहित कामना की निवृत्ति रूप फल हो रहा है कार्य तो कारण के अभाव में यदि कार्य होगा तो व्यतिरिक्त व्यभिचार माना जाता है तो जो यहाँ तस्मिन दृष्टे परावरे हृदय ग्रंथि भिद्य यह वाक्य ब्रह्मज्ञान और हृदय ग्रंथि भेदन का कार्य कारण भाव साध्य साधन भाव बता रहा है उसमें साधन के न होने पर साध्य नहीं होना चाहिए महाप्रलय में साध्य जो हृदय ग्रंथि का भेदन वो तो हो रहा है बुद्धि का नाश होने से तस्थ हृदय ग्रंथि शब्दित काम की निवृत्ति लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो बिना ब्रह्म ज्ञान के ही हृदय ग्रंथि भेदन रूप साध्य यदि संपन्न होगा तो यह व्यभिचरित साध्य साधन भाव माना जाएगा इसमें व्यतिरिक व्यभिचार आएगा ये व्यतिरिक्त व्यभिचार बताया वेदांती के साध्य साधन भाव में कि प्रलये ब्रह्म ज्ञानम विन बुद्धेर नाश संभवात तद अनर्थक्य प्रसंगात तो तद अनर्थक्य में शब्द का अर्थ है ब्रह्मज्ञान तो ब्रह्मज्ञान और अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा फल और अनर्थ का अर्थ निकलेगा निष्फल अनर्थक्य का अर्थ जाएगा निष्फलत्व तो, तो ब्रह्मज्ञान में निष्फलत्व की आपत्ति आएगी व्यर्थ हो जाएगा वो बिना ब्रह्म ज्ञान के भी हृदय ग्रंथि भेदन होगा तो ब्रह्म ज्ञान का फल हृदय ग्रंथि भेदन नहीं माना जाएगा उसमें निष्फलत्व तो की आपत्ति आएगी कब यदि साधी मानेंगे बुद्धि को तो <coughs> तो दोनों पक्ष में बुद्धि को अनादि मानेंगे तब भी और अनादि मानेंगे तो श्रुति विरोध सादि मानेंगे तो ब्रह्म ज्ञान में वैयर्थ्यापत्ति ये दोष आ रहे हैं इसलिए दोनों विकल्प नहीं मान सकते और भी आगे कह रहे हैं बुद्धि को सादि मानने पर केवल ब्रह्म ज्ञान में वैयर्थ्य नाम का एक ही दोष आता है इसी बात नहीं और भी दोष आते हैं और दोष बताए जा रहे हैं कि सादित्व बुद्धे उपादान साक्षात ब्रम्ह चेत तिना अत्यंत उच्छेदो न <coughs> मान लेते हैं यदि बुद्धि को सादि तो फिर सादि यानी कार्य है बुद्धि ऐसा मानेंगे तो फिर उस बुद्धि रूपी कार्य का उपादान कारण बताना पड़ेगा तो बुद्धि रूपी कार्य का उपादान कारण कौन है ये वेदांती के प्रति प्रश्न होगा और वेदांती यदि बुद्धि रूपी कार्य का उपादान कारण ब्रह्म को बताएंगे कि ब्रह्म बुद्धि का उपादान कारण है बुद्धि ब्रह्म की उपादेया है यानी कार्य है उपादेय कहते कार्य को उपादान कहते कारण को ऐसा यदि मानोगे तो फिर उपादान कारण के नाश से कार्य का अत्यंतिक नाश माना जाता है जब तक उपादान कारण बना रहेगा और कार्य मात्र निवृत्त होगा तो तात्कालिक निवृत्ति मानी जाएगी वो कार्य की और उपादान कारण के साथ कार्य की निवृत्ति वो आत्यंतिक निवृत्ति होगी तो बुद्धि रूपी कार्य का उपादान कारण तो ब्रह्म है तो बुद्धि की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए आवश्यक होगा ब्रह्म को निवृत्त करना तो ब्रह्म की निवृत्ति के साथ बुद्धि की निवृत्ति अत्यंतिक निवृत्ति मानी जाएगी नहीं तो तात्कालिक निवृत्ति होगी लेकिन ब्रह्म की निवृत्ति तो आपके यहाँ संभव नहीं है वो तो अविनाशी है वह अमृत है न जाएते मृते वहाँ हैं तो फिर बुद्धि का अत्यंतिक उच्छेद सिद्ध नहीं होगा साधी पक्ष में एक हैं कि सादित्वे बुद्धे बुद्धि को सादी स्वीकार करने पर साधित्वे बुद्धे बुद्धि का अर्थ है बुद्धि का देहली न्याय से दोनों के साथ अन्वय करना बुद्धे साधित्व और बुद्धे उपादानम साक्षात ब्रह्मचेत तो बुद्धि कार्य रूप है तो उसका उपादान कारण कौन है ये हम आपको पूछेंगे तो आप वेदांती कहोगे ब्रह्म तो ब्रह्म यदि बुद्धि का उपादान कारण है तो क्या होगा कि तन्नाशम विना अत्यंत उच्छेदो न इस अत्यंत उच्छेद के साथ भी बुद्धि का अन्वय करना तो बुद्धे रत्यंत उच्छेदो न स तन्नाशम बिना इसमें तत्का अर्थ है ब्रह्म तो ब्रह्म रूपी उपादान कारण के नाश के बिना बुद्धि रूपी कार्य का आत्यंतिक नाश नहीं हो पाएगा एक दोष है इसलिए मानेंगे कि बुद्धि शादी तो है लेकिन उसका उपादान कारण ब्रह्म नहीं है ये वेदांती को मानना पड़ेगा क्योंकि कार्य है तो उसका अत्यंतिक उच्छेद करने के लिए उपादान कारण का भी नाश दिखाना पड़ेगा और ब्रह्म को उपादान कारण मानने पर ब्रह्म का नाश स्वीकार करना पड़ेगा जो अनिष्टापत्ति है वेदांती के लिए इष्टापत्ति नहीं है तो मानना पड़ेगा बुद्धि रूपी कार्य का उपादान कारण ब्रह्म नहीं ब्रह्म से अन्य कोई है तो ब्रह्म से अन्य अनादि कौन है माया प्रकृति उसे यदि उपादान कारण मानेंगे तो आगे कह रहे हैं कि माया चेत यानी बुद्धि रूपादान माया चेत बुद्धिूपी कार्य का उपादान कारण यदि माया है तो सा दृष्टिगत ज्ञानेन नोच्छेद अर्हति तो बुद्धि का उपादान कारण रूपा जो माया है वह द्रष्टा के द्रष्टा को होने वाला यानि प्रमा दृष्टा है प्रमाता तो प्रमाता को होने वाला जो ज्ञान उसके ज्ञान से माया की निवृत्ति नहीं हो पाएगी तो दृष्टागत यानी दृष्टि आश्रित जो ज्ञान है किसका मायावी का तो ज्ञान का विषय तो रहेगा मायावी मायावि कौन है मायांतु प्रकृतिम विद्यान माई नंतु महेश्वरम तो महेश्वर है परमात्मा तो परमात्मा की शक्ति है माया तो वो जो परमात्मा की शक्ति रूपा माया है वो रहेगी शक्तिमान परमात्मा में इसलिए मायावी कहा जाएगा माया जिसमें रहती है उसको माया जिसके अधीन रहती हैं वो है मायावी तो मायावी हुआ महेश्वर यानी ब्रह्मा महेश्वर कहो ब्रह्मा कहो परमात्मा कहो वो है मायावी इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं न माया तो मेरी माया है का मतलब मैं मायावी हूँ तो मैं का अर्थ है भगवान अपने लिए कर रहे हैं ना, तो मैं मायावी हूँ यानी भगवान है मायावी वो है विषय और मायावी का ज्ञान हो रहा है जिसको तदगत माना जाएगा उस मायावी के ज्ञान को मायावी परमात्मा और उस मायावी परमात्मा का ज्ञान जिसको हो रहा है वो हुआ उस मायावी के ज्ञान का आश्रय वो हो रहा है दृष्टा को मायावी का ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान और मत में परमात्मा अलग और दृष्टा अलग हैं जीव जीव और परमात्मा का भेद ही है वेदांती को छोड़कर के बाकी जितने भी विचारक हैं दार्शनिक है वे जीव को परमात्मा से भिन्न ही मानते हैं ना द्वैतवादी हैं, भले ही वैदिक है आस्तिक दर्शनकार हैं तार्किक भी तार्किक हैं, वैशेषिक न्यायिक सांख्यों को भी तार्किक कहा जाता है कहीं कहीं तो ये तार्किक है लेकिन परमात्मा से वैदिक भी हैं वेद को प्रमाण मानते हैं इसलिए वैदिक है लेकिन परमात्मा से जीवात्मा को भिन्न नहीं मानते हैं इसलिए परमात्मा है मायावी वो रहेगा ज्ञान का विषय और ज्ञान का आश्रय होगा वह मायावी परमात्मा का ज्ञान जिस जीव को हो रहा है वह जीवात्मा उसे कहा जाएगा दृष्टा तो दृष्टि न ज्ञानेन न तो दृष्टिगत ज्ञान यानि दृष्टा आश्रित ज्ञान यानी जीवाश्रित ज्ञान आश्रय तो हैं जीव और विषय हैं परमात्मा तो परमात्मा विषयक जीवाश्रित जो ज्ञान उस ज्ञान से बुद्धि की उपादान कारणभूता जो माया है उसका नाश नहीं हो पाएगा माया का निवृत्ति नहीं हो पाएगी माया की ये कह रहे हैं कि यदि बुद्धि का उपादान कारण आप परमात्मा की माया को मानोगे तो माया चेत यानि बुद्धि उपादानम माया चेत बुद्धि का उपादान कारण यदि माया है तो सा यानि माया दृष्टिगत ज्ञान न परमात्म विषयक मायावी भी विषयक और दृष्टि आश्रित यानि जीव आश्रित न उच्छेदम यानि विनाशम न अरहति न कान में अर्हति के साथ है तो नष्ट होने योग्य नहीं है अरहति का अर्थ है योग्य है और न अरहति का अर्थ है योग्य नहीं है किसके योग्य नहीं है उच्छेद योग्य विनाश योग्य तो परमात्मा मायावि विषयक जीवगत ज्ञान से बुद्धि के उपादान कारणभूता माया का नाश नहीं हो पाएगा ऐसा क्यों तो इसके लिए लौकिक मायावी का दृष्टांत है इसलिए छ नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि मायाई विषय के ना ये तो ये हुआ और पाँच नंबर में लिखते हैं कि सादी घटादि नाम नहीं वो तो पाँच नंबर तो दूसरा है तो दृष्टिगते न छ नंबर के विषय में अच्छा टीका में आ रहा है कि लौकिक मायावी गत मायाया दृष्टिगत ज्ञाने ज्ञानेन उच्छेद अदर्शनात ये जो आगे वाली पंक्ति है ना टीका में ये दृष्टांत बता रहे मायावी विषय को जीवगत ज्ञान से माया की निवृत्ति नहीं होगी इस अर्थ में दृष्टांत है वो दृष्टांत है कि लोक में जो लौकिक मायावी है लौकिक माया है जादू और लौकिक मायावी कहा जाएगा जादूगर को तो जो जादूगर होता है वह हमें दिखता है और उसको देखने वाले जो हैं लौकिक मायावी को लौकिक मायावी की जादू दिख रही है और लौकिक मायावी दिख रहा है जादूगर और उसको देखने वाले जो द, दर्शक हैं वो दर्शक ज्ञान हो जाएगा लौकिक मायावी विषयक ज्ञान तो लौकिक मायावी को देखने मात्र से जादूगर को देखने मात्र से वो जो लौ जादूगर का ज्ञान है जीव को हो रहा है दर्शक को उससे जादूगर की जादू रूपी माया लौकिक माया निवृत्त होते हुए नहीं देखी गई ये कह रहे हैं जादूगर को देखने से जिसको जादूगर का ज्ञान होता है वह ज्ञान जादूगर की जादू को समाप्त नहीं करता दर्शक का जादूगर विषय ज्ञान जादूगर की जादू को समाप्त नहीं करता ऐसे जीव गत परमात्मा विषय ज्ञान से परमात्मा की माया निवृत्त नहीं होगी इसके लिए दृष्टांत है कि लौकिक मायाविगत माया, माया लौकिक माया गत माया है जादू लौकिक मायावी हैं जादूगर और तो जादूगर की जो जादू वो हो गई लौकिक गत माया वह दृष्टिगत ज्ञाने न तो दृष्टा यानी जो जादू को देखने वाले दर्शक उनके ज्ञान से निवृत्त नहीं होती उनमें रहने वाला जो ज्ञान वो जादू को नष्ट नहीं कर पाता ये देखा जा रहा है ऐसे परमात्मा विषयक ज्ञान से परमा परमात्मा की माया निवृत्त नहीं हो पाएगी ये तार्किक कह रहे हैं तो तर्क ही के आधार पर सिद्ध करना चाहेंगे न <coughs> और भी अनुपत्ति बता रहे हैं एक तो बुद्धि अनादि है कि शादी है इसके विषय में हुआ अनादि पक्ष में कहा गया कि उसका उच्छेद नहीं हो पाएगा तो फिर काम की अत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी शादी मानेंगे तो श्रुति विरोध होगा क्या नाम अनादि मानेंगे तो श्रुति विरोध होगा शादी मानेंगे तो फिर उसका उपादान कारण बताना पड़ेगा उपादान कारण ब्रह्म को मानेंगे तो ब्रह्म की निवृत्ति माननी पड़ेगी बुद्धि की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए माया को मानेंगे तो माया की निवृत्ति मायावी के ज्ञान से नहीं हो पाएगी ये सब दोष हैं बुद्धि के सादी पक्ष में और भी दोष बताया जा रहा है किंच इत्यादि से च बुद्धे उच्छेद नाम बुद्धे उच्छेदो न तल स्वनाश से फल्वाद आप जो ब्रह्मज्ञान का फल मान रहे हो कामना की आत्यकृत्ति हृदयग्रंथि का भेदन याने काम की निवृत्ति और काम की आत्यंतिक निवृत्ति का स्वरूप होगा बुद्धि के निवृत्ति के साथ इच्छा की निवृत्ति बुद्धिनाश के साथ है। बुद्धिस्त कामना की निव... कामना का नाश तो ये जो काम का आश्रय भूता बुद्धि है इसका नाश ये ज्ञान का फल आप बता रहे हो हृदय ग्रंथि का भेदन रूप अर्थ सिद्ध करने के लिए ये फल किसके लिए होगा आपके पास दो हैं एक है बुद्धि और दूसरा है बुद्धि उपाधिक चेतन आत्मा तो इनमें से ज्ञान के फल के रूप में बुद्धि का नाश जो फल बताया जा रहा है ये फल का भागी अधिकारी फलाधिकारी बुद्धिनाश रूपी फल का अधिकारी आप बुद्धि को मानते हो या आत्मा को मानते हो ये तार्किक दो विकल्प कर रहे हैं बुद्धिना ब्रह्म ज्ञान का फल बुद्धिनाश जिसको बुद्धि नाश करना है वह ब्रह्मज्ञानी बने ब्रह्मज्ञान करता क्या है बुद्धि को नष्ट कर देता बुद्धि को नष्ट कर देगा तो बुद्धि का नाश रूप जो फल है ब्रह्मज्ञान का वो किसको मिलेगा बुद्धि को मिलेगा कि आत्मा को मिलेगा इस फल के फल का अधिकारी कौन है अधिकारी को बता दो यदि कहो कि बुद्धि का नाश ये बुद्धि का ही फल है बुद्धि को मिलता है तो कहते बुद्धि उसका अधिकारी नहीं बन पाएगा अपने नाश के लिए कौन प्रयत्न करेगा और सो नाश ये स्व का फल नहीं होता स्वयं के नाश के, नाश रूपी फल का अधिकारी स्वयं नहीं होगा वो तो हो गया ये कह रहे हैं कि किंच बुद्धे बुद्धेरुच्छेदो बुद्धे उच्छेद यानि बुद्धि का नाश उच्छेद का अर्थ है नाश तो बुद्धि का नाश न बुद्धे है न तस्या फलम तस्यान बुद्धे। तो बुद्धे है फलम न बुद्धि का नाश ये बुद्धि के लिए फल नहीं माना जा सकता उसका अधिकारी बुद्धि नहीं हो सकती क्यों कते सो नाशस्य अफलवाद अपना नाश ये अपने लिए फल रूप नहीं हो सकता तो इसलिए बुद्धि नाश रूपी फल का अधिकारी ब्रह्म ज्ञान का फल जो बुद्धि नाश उसका अधिकारी बुद्धि है ये नहीं कहा जा सकता तो मानना पड़ेगा आत्मा को फिर बुद्धि नाश ये फल इस फल का अधिकारी आत्मा है तो कहते हैं न आत्मन यानी बुद्धेर उच्छेद न आत्मन फलम ये लगाना बुद्धि का उच्छेद आत्मा का फल नहीं हो सकता आत्मा को बुद्धि उच्छेद का अधिकारी नहीं माना जा सकता क्यों कहते वह तो असंगोही ही अयम पुरुष श्रुति के अनुसार सर्वदा असंग है उसका किसी के साथ भी संबंध है ही नहीं तो बुद्धि के साथ भी उसका संबंध है ही नहीं तात्विक पारमार्थिक हाँ तो जो अनर्थ के हेतु हैं यानी दुख के साधन हैं वो यदि किसी से सन्निहित है दुख साधनों का संबंध प्रतिकूल परिस्थिति का संबंध यदि हमारे साथ हुआ तो हम चाहते हैं ये दुख देने वाली जो वस्तुएं हैं ये हमसे दूर हो जाएं इनका उच्छेद हो जाए नाश हो जाए ऐसे आत्मा का कोई अनर्थ करने वाला हो बुद्धि आत्मा की अनर्थ संपादिका हो तो बुद्धि का अनर्थ संपादक बुद्धि आत्मा को कब आ, आत्मा का अनर्थ संपादक बुद्धि को कब माना जा सकता है यदि बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ हो और बुद्धि के द्वारा उपस्थित किए गए कहे गए जो जो दुख हैं वह आत्मा तक पहुँच सके तब तो माना जाएगा बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है इसलिए बुद्धि को आत्मा को दुखी करने वाली बुद्धि को आत्मा नष्ट करना चाहता है और वो आत्मा का फल हो सकता है उसके लिए बहुत जरूरी है आत्मा के साथ बुद्धि का शत्रुत्वेन रूपे संबंध बने अनर्थ संपादकत्वेन रूपे संबंध बने कोई भी उसी को हटाना चाहता है और उस वस्तु के नष्ट होने से खुशी मनाता है अपना फल संपन्न हुआ मानता है जो दुख पहुंचाता है शत्रु हमेशा दुख पहुंचाता है और वो यदि मर गया तो अब हमें दुख नहीं होगा ऐसा खुशी मनाता है वो शत्रु का नाश तो प्रयोजन माना जा सकता है फल माना जा सकता है। ऐसे बुद्धि आत्मा का आत्मा के साथ शत्रुवत व्यवहार करने वाली के रूप में संबंधित हो तब तो बुद्धि का नाश ही आत्मफल हो जाएगा लेकिन ऐसा है ही नहीं क्योंकि आत्मा असंग है और बुद्धि का आत्मा के साथ तात्विक संबंध नहीं बनेगा तात्विक संबंध न होने से बुद्धि आत्मा का कुछ भी अनर्थ संपादन नहीं कर पाएगी तो फिर उसका नाश आत्मा का फल कैसे माना जाएगा बुद्धिनाश आत्मफल है करके कहते न आत्मन क्यों तो कहते तस्य बुद्धि प्रसंगा भावन तद उच्छेद से अफलवात् तो आत्मन बुद्धि प्रसंगाभावात्में प्रसंगशब्द का अर्थ है तात्विक संबंध पारमार्थिक संबंध वास्तविक संबंध ये प्रसंग शब्द का अर्थ है संग यानि संबंध प्रकारर्थ है प्रकृष्ट और संग शब्द का अर्थभूत संबंध में प्रकृष्टता है वास्तविकता तो तस्य यानि आत्मन है बुद्धि प्रसंग यानि बुद्धि के साथ वास्तविक संबंध अभावे तो आत्मा का बुद्धि के साथ वास्तविक संबंध न होने से वास्तविक संबंध का अभाव होने से तदुच्छेद यानी जिस बुद्धि के साथ आत्मा का वास्तविक संबंध ही नहीं है तो उस बुद्धि का उच्छेद यानी नाश हो ये आत्मा के लिए फल नहीं होगा तदुउच्छेद से अफलत्वाद जिसके साथ दूर दूर का भी हमारा संबंध नहीं है वह बना रहे या नष्ट हो जाए उसके नाश को हमारा कोई प्रयोजन नहीं कहा जा सकता या विद्यमानता को कोई अनर्थ नहीं माना जा सकता ऐसे बुद्धि के साथ तो आत्मा का दूर दूर से कोई संबंध नहीं है वास्तविक रूप से इसलिए वास्तविक आत्मा का फल बुद्धिनाश नहीं होगा तो बुद्धि का भी फल नहीं है बुद्धिनाश यानी बुद्धिनाश रूपी फल का अधिकारी बुद्धि भी नहीं और बुद्धिनाश रूपी फल का अधिकारी आत्मा भी सिद्ध नहीं हो रहा है ये यहाँ पर कहा गया और भी अनुपत्ति बता रहे हैं टीकाकार टुटिका तो है किंच आत्मनोद्याश्रय्वाधान श्रुति वर्तमाना इति अविद्याम वर्तमान उपसंह चनीशया शोचती इति श्रवणत् तो ये कहते हैं किंच आत्मनो अविद्यादि अनाश्रय तो श्रुति विरुद्धम तार्किक कह रहे हैं आविद्यादि यानी अविद्या और आदि शब्द से कामना को लेना कर्म को लेना जो जन्म मरण के हेतु हैं अविद्या काम कर्म तो आदि शब्द से काम कर्म को लेना तो ये जो अविद्यादि हैं यानी संसार के हेतुभूत अध्यास अध्यास मूलक कामना और कर्म इनका आश्रय आत्मा को न मानना इनका अनाश्रय आत्मा को मानना यह श्रुति विरुद्ध है अविद्या काम कर्म का आश्रय आत्मा को मानना श्रुति सम्मत है और आत्मा को अविद्या काम कर्म का अनाश्रय मानना श्रुति विरुद्ध है ये तार्किक कह रहे हैं कि किंचने और भी दोष है क्या दोष है श्रुति विरोध नाम का दोष कैसे श्रुति विरोध हो रहा है और कब हो रहा है तो कहते आत्म आत्मनव अविद्यादि अनाश्रयिधानम हृदय ग्रंथि शब्द का व्याख्यान करते समय हृदय ग्रंथी शब्दित जो काम है जन्म मरण का हेतु उसका विशेषण आपने दिया बुद्धिया तो बुद्धि का बुद्धियाश्रित है काम बुद्धि जन्म मरण के हेतु काम का आश्रय है ऐसा आप कह रहे हो ये आपका अभिधान कथन श्रुति विरुद्धम ये श्रुति सम्मत कथन नहीं है बुद्धि आश्रित कामना को मानना श्रुति विरुद्ध है बुद्धि आश्रित मानना काम को कैसे बुद्धि श्रुति विरुद्ध है ये वेदांती सांख्यों को पूछेंगे तो सांख्यिका वो तार्किकों को तो तार्किक बता रहे हैं कि प्रक्रमें तो प्रक्रम यानि मुंडक उपनिषद का जो उपक्रम है उस उपक्रम में क्या बताया कि अविद्याम वर्तमाना इति श्रवणात श्रुति विरुद्धम ये जो प्रतिज्ञा है आत्मा को अविद्यादि का अनाश्रय मानना श्रुति विरुद्ध है ये जो तार्किकों की प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया कि अविद्यामंतरे वर्तमान ये जो श्रवण है यानी श्रुति हैं यह बता रही है कि आत्मा अविद्यादि का आश्रय है अविद्याया मंतरे वर्तमाना इसमें वर्तमान शब्द से लिया जाएगा वर्तमाना ये आत्मा का विशेषण है अज्ञानी जीवों का जीव यानि आत्मा और बताया जा रहा है कि वे अविद्या अविद्यादि से घिरे हुए हैं अविद्या ये उपलक्षण है काम और कर्म का अपरा विद्या के विषय का वर्णन करते समय प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में ये मंत्र आया अपराविद्या का विषय बताते समय और उस मंत्र ने बताया कि जो अविद्या काम और कर्म ग्रस्त जीव है अविवेकी है तो अविद्या काम ग्रस्त है का मतलब आविद्यादि के आश्रय बने हुए हैं वे पुनः पुनः वशम आपद्य में वे बार बार मेरे अधीन हो जाते हैं ये तो कठोपनिषद में आता है ऐसा ही एक मंत्र कठोपनिषद में भी है और यहाँ पर आया कि उनकी पुनरावृत्ति होती है प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का अष्टम मंत्र है नव वो हैं, है उनतीस नंबर पृष्ठ पर उसका हाँ अविद्यामतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडित मनमाना जंघन्यमाना पर्यंती मूढ़ा अंधे नहीं व नियमाना यथाधा यानी अन्य को प्राप्त होते रहते हैं और उत्तराध में बताया पर थे फिर बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं और अविद्या बहुदा वर्तमाना व्यव कृता था अभिमन अभिमन्य बाला यो कर, न प्रवेदय तेन आतुरा क्षीणलोका च्यवंते ये विनाशी यानी विनाशी फल को प्राप्त करते हैं ये सब इन मंत्रों ने बताया है तो ये मंत्र ये बता रहे हैं कि जो अविद्या काम कर्म का आश्रय जीव है वह संसार अंतपाती विनाशी फल का ही अधिकारी है जो अविनाशी फल है मोक्ष वो नहीं प्राप्त कर पाता तो ये मंत्र बता रहे हैं अविद्या काम कर्म का आश्रय आत्मा को ये तार्किकों का कहना है कि अविद्याम अंतरे वर्तमाना इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं कि अविद्यादि आश्रय ही आत्मा है और आप कह रहे हो कामना का आश्रय बुद्धि है जो आत्मा से भिन्न है तो श्रुति विरुद्ध आपका कथन है ना ये श्रुति विरोध दोष बता और भी ये तो उपक्रम उपक्रमस्थ श्रुति विरोध उपसंहार में भी बताया जा रहा है अनी अनशया शोचती मुह्यमान अनी सया शोचती मुह्यमान ये जो तृतीय मुंडक में आएगा कि असामर्थ्य के कारण क्या करता है कि शोकाकुल होता है मुह्यमान मू्यमान का है मोह का आश्रयभूत मोह है अविवेक अविवेक है अविद्या तो मुह्यमान ये विशेषण आत्मा का है और वो बता रहा है मोहाश्रय को मूढ़ को तो जो मूढ़ हैं मोहग्रस्त हैं वह सोचती शोकाकुल होता है अज्ञान अविजनित अविवेक के कारण क्या करता है मोह के कारण मोह है भ्रांति और उस भ्रांति के कारण भ्रांति का आश्रय बनकर के भ्रांत जीव मुह्यमान जीव है भ्रांत जीव वह सोचती शोकाकुल होता है तो ये आत्मा आश्रित बताया जा रहा है भ्रांति को और भ्रांति के कार्य शोक को सोचे का करता तो आत्मा है ना कौन सा आत्मा मूह्यमान आत्मा मुह्यमान आत्मा है भ्रांता आत्मा।, भ्रांत आत्मा भ्रांति का आश्रयभूतात्मा बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल बुद्धिगतम एव अविद्यादि इत्यादि की कल अच्छा आज अमावस्या है तो कल अनध्याय रहेगा प्रतिपदा